कि समय समय पर इन कंपनियों को अपनी दवा बेचनी और दवा बेचनी है तो उसके लिए माहौल बनाते हैं वातावरण तैयार करते हैं और वो वातावरण और माहौल कैसे तैयार किया जाता है उसका ताजा उदाहरण है स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू आ गया स्वाइन फ्लू आ गया स्वाइन फ्लू आ गया सारे देश में हल्ला हो रहा है अखबारों में फ्रंट पेज पर खबर छप रही है टीवी चैनलों पर दूसरी न्यूज ही नहीं है सिवाय इसके स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू हर दिन कैंसर से 1,500 लोग मरते हैं औसतन और 1,200 लोग करीब करीब दमा अस्थमा ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं हृदय घात की बीमारियों से 800 से हजार लोग हर दिन मरते हैं तो इतनी बड़ी मौत के आंकड़े हैं कैंसर हार्ट अटैक दमा अस्थमा ट्यूबरकुलोसिस उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं है स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू इसका एक रहस्य है रहस्य इसका यह है कि कैंसर का वैक्सीन नहीं बनता ट्यूबरकोसिस का वैक्सीन नहीं बनता दमा का वैक्सीन नहीं बनता अस्थमा का वैक्सीन नहीं बनता हृदय घात का वैक्सीन नहीं बनता मतलब सीधा सा ये है जिन बीमारियों के वैक्सीन नहीं बन सकते उन बीमारियों पर मीडिया चर्चा नहीं करता क्योंकि उनसे कंपनियों को कोई बड़ा लाभ होने की गुंजाइश नहीं स्वाइन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है एवियन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है सार्स का वैक्सीन बन सकता है और थोड़े दिन पहले एक बर्ड फ्लू आया था उसका वैक्सीन बन सकता है तो एवियन फ्लू है बर्ड फ्लू है सार्स है स्वाइन फ्लू है इन सब बीमारियों के वैक्सीन बन सकते हैं और वैक्सीन बनकर बाजार में बिक सकते हैं और इसमें विदेशी कंपनियों को मुनाफा बहुत भयंकर है इसलिए मीडिया में ये सारी खबरें बाकायदा प्रायोजित तरीके से दिया जाती है छपवाई जाती बनवाई जाती है एक अमेरिकन कंपनी है वो स्वाइन फ्लू की दवा बनाती है टैमी फ्लू और जानकारी यह मिली है कि टैमी फ्लू दवा को बनाते समय वायरस जो है अनकंट्रोल्ड हुआ नियंत्रण के बाहर हुआ और उसने स्वाइन फ्लू को फैलाना शुरू किया सारी दुनिया माने एक अमेरिकन कंपनी की बदमाशी से एक अमेरिकन कंपनी की गैर जिम्मेदारी से स्वाइन फ्लू का वायरस सक्रिय हुआ और सारी दुनिया के 30 देशों को उसने अपनी चपेट में लिया अब वो 30 देश हैं, वो टेमी फ्लू के ग्राहक हो गए वायरस निकला अमेरिका से ग्राहक हो गए उनके दुनिया के तीस देश के लोग अब वो सब लोग जिनको स्वाइन फ्लू होने की संभावना है या हो गया है डॉक्टर उनको एक ही दवा लिख रहा है टेमी फ्लू खाओ टेमी फ्लू खाओ टेमी फ्लू खाओ जो विद्वान डॉक्टर हैं और जो इन कंपनियों के चक्कर में नहीं फंसते हैं ऐसे भी कई डॉक्टर है वो बता रहे हैं कि टेमी बिल्कुल मत खाओ क्योंकि आपने टेमी फ्लू खाया तो ये स्वाइन फ्लू का जो वायरस है ये स्ट्रक्चर बदलने में माहिर है तुरंत नया स्ट्रक्चर ले सकता है और वो नए स्ट्रक्चर में रेजिस्टेंस आ सकता है फिर कितना भी टेमी फ्लू खाना ठीक ही नहीं होने वाले तो ऐसा पूरे देश में आतंक और माहौल फैला दिया और ये आतंक और माहौल के दो ही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा टेमी फ्लू दवा बेचना जो पिछले दसियों साल से इस कंपनी ने उत्पादन करके गोडाउन में भरी हुई है अब वो गोडाउन खाली करना है अब ये गोडाउन कोई ऐसा गोडाउन नहीं है जो टूथपेस्ट का हो रोज इस्तेमाल करें और फेंक दें यह गोडाउन तो तभी खाली होगा जब कोई दवा का आतंक हो वायरस का आतंक हो और डर हो और दहशत हो डर दहशत और आतंक के चलते आदमी मजबूर हो जाता है महंगी से महंगी दवा खाने के लिए और महंगे से महंगा इलाज करने के लिए तो ये स्वाइन फ्लू का वायरस इसी तरह का एक प्रोपेगंडा है मुझे तो एक ही बात कहनी है वो ये कि ये स्वाइन फ्लू नहीं है मीडिया फ्लू है मीडिया ने पैदा कर दिया मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूं बहुत गंभीर है आप उससे अंदाजा लगाइए कि ये कंपनियां कितनी निकृष्ट हैं कितनी नराधम हैं सन 1916 से 1918 के बीच में दो साल में दुनिया भर में एक बीमारी फैली एवियन फ्लू वो ऐसा ही था जैसे स्वाइन फ्लू है और उस बीमारी के फैलने से सारी दुनिया में कुछ लोग प्रभावित हुए जो लोग प्रभावित हुए उनकी संख्या बताई जाती है साढ़े करोड़ साढ़े चार करोड़ लोग उसमें प्रभावित हो गए और साढ़े चार करोड़ लोग जो प्रभावित हुए फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि मरे कितने उसमें से तो मात्र छह हजार लोग मरे थे मात्र 6000 लोग मरे थे अब उसके बाद क्या हुआ कि ये एवियन फ्लू का वायरस फैला और इसमें 6000 लोग मर गए सारी दुनिया में आतंक फैल गया उस आतंक के चक्कर में एक अमेरिकन कंपनी ने वैक्सीन बना दिया एवियन फ्लू का और वो वैक्सीन धड़ल्ले से सारी दुनिया में बेचा उन्होंने और आपको सुनकर दुख होगा उस वैक्सीन को लगवाने के बाद साठ लाख लोग मर गए दुनिया में और पता नहीं कितने अपंग हो गए कितने विकलांग हो गए बीमारी आने से 6000 लोग मरे बीमारी का वैक्सीन बना और उस वैक्सीन को सारी दुनिया में भेजा गया फैलाया सबसे ज्यादा अफ्रीका के देशों में सबसे ज्यादा लैटिन अमेरिका के देशों में ब्राजील में मेक्सिको में चिली में कोसारिका में कोलम्बिया में फिर अफ्रीका में नाइजीरिया में सोमालिया में इथियोपिया में दक्षिणी अफ्रीका में रोडेशिया में तो अफ्रीका लैटिन अमेरिका और भारत में भी हुआ था उसका वैक्सीन का अंधाधुंध प्रचार हुआ अंधाधुंध बिक्री हुई साठ लाख लोग वैक्सीन लगने के बाद मर गए उसका क्या एवियन फ्लू में तो छह हजार लोग मरे वैक्सीन लगने के बाद इतने माने वैक्सीन कितने खतरनाक हो सकते हैं उसका ये अंदाजा आप लगाइए अब एवियन फ्लू का वैक्सीन आया और इतने लाख लोग मर गए अब स्वाइन फ्लू का वैक्सीन आने वाला है और वो वैक्सीन हिंदुस्तानी और दुनिया भर के लोगों को धड़ाधड़ लगाया जाएगा क्यों क्योंकि स्वाइन फ्लू का वायरस जो फैला है वायरस से ज्यादा डर फैला है आतंक फैला है दहशत फैली है तो हर आदमी तैयार बैठा है वो वैक्सीन लगवाने के लिए और एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का खर्चा वो बोलते हैं तीन हजार रूपये अब हिंदुस्तान में ही अगर आप सोच लो कि अगर तीस हजार करोड़ की बिक्री तो उनकी हिंदुस्तान में हो गई अफ्रीका में लैटिन अमेरिका के देशों में अगर हो जाए हजारों करोड़ का माल बेचेगी एक कंपनी और इस कंपनी के पास पेटेंट है बीस साल तक तो कोई दूसरी कंपनी उस वैक्सीन को बना नहीं बेच सकती 20 साल तक और इसी कंपनी के पास दवा का भी पेटेंट है 20 साल का तो टेमी दवा को कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाकर बेच सकती 20 साल तक तो 20 साल तक एक ही अमेरिकन कंपनी की मोनोपोली रहेगी और उस मोनोपोली पर हजारों करोड़ रुपए वो लूटेंगे लोगों के दिलो दिमाग में इसलिए स्वाइन फ्लू का दहशत आतंक और डर बिठाया जा रहा है और मैं इसी संदर्भ